दरिया हर कृपा करी दरिया हर कृपा करी बिर दिया दरिया हर कृपा करी बिरहा दिया पठाए यह बिर मेरे साथ को बिर मेरे साथ को सोता री उठे प्रेम की लहरे उठे प्रेम की लहरें उठे प्रेम की जो सावन पर खाघन लहरें उठे प्रेम की जो सावन बर खा घन दरिया थ बिकसत कमल अमृत की वर्षा होती है और कमल खिल रहे दरिया किस लोक की बात कर रहे यहां ना तो अमृत झरता है और ना कमल खिलते यहां तो जीवन जहर ही जहर है कमल तो दूर कांटे भी नहीं खिलते या कि कांटे ही खिलते क्या दरिया किसी और लोक की बात कर रहे नहीं किसी और लोक की नहीं बात तो यहीं की है लेकिन किसी और आयाम की है। दस दिशाएं तो तुमने सुनी एक और भी दिशा है ग्यारहवीं दिशा दस दिशाएं बाहर हैं, ग्यारहवीं दिशा भीतर है एक आकाश तो तुमने देखा है एक और आकाश है अनदेखा जो देखा वह बाहर है जो अभी देखने को है भीतर है उस ग्यारहवीं दिशा में उस अंतर आकाश में अमृत झर रहा है अभी झर रहा है कमल खिल रहे अभी खिल रहे लेकिन तुम हो कि उस तरफ पीठ किए बैठे हो तुम्हारी आंखें दूर अटकी और तुम पास के प्रति अंधे हो गए हो बाहर जो है वह तो आकर्षित कर रहा है और जिसके तुम मालिक हो जो तुम हो जो सदा से तुम्हारा है और सदा तुम्हारा रहेगा उसके प्रति बिल्कुल उपेक्षा कर ली शायद इसीलिए कि जो मिला ही है जो अपना ही है उसे भूल जाने की वृत्ति होती जो हमारे पास नहीं है जिसका अभाव है उसे पाने की आकांक्षा जगती जो है जिसका भाव है उसे धीरे धीरे हम विस्मृत कर देते उसकी याद ही नहीं आती जिससे दांत टूट जाए ना तुम्हारा कोई तो जीव वहीं वहीं जाती है कल तक दांत था और जीव कभी वह ना गई थी मन के भी रास्ते बड़े बेबूज जो नहीं है उसमें मन की बड़ी उत्सुकता है अब दांत टूट गया जीव वहीं वहीं जाती है दांत था तो कभी ना गई थी जो है मन में उसकी उत्सुकता उस ही नहीं क्यों क्योंकि मन जी ही सकता है अगर उसमें उत्सुकता उस रहे जो नहीं तो दौड़ होगी तो पाने की चेष्टा होगी वासना होगी इच्छा होगी कामना होगी जो नहीं है उसके सहारे ही मन जीता है जो है उसको तो देखते ही मन की मृत्यु हो जाती दरिया आकाश में बसे किसी दूर स्वर्ग की बात नहीं कर रहे तुम्हारे भीतर पास से भी जो पास है जिसे पास कहना भी उचित नहीं क्योंकि पास कहने में भी तो थोड़ी दूरी मालूम पड़ती है जो तुम्हारी श्वासों की श्वास है जो तुम्हारे हृदय की धड़कन है जो तुम्हारा जीवन है जो तुम्हारा केंद्र है वहां अभी इसी क्षण अमृत बरस रहा है और कमल खिल रहे और कमल ऐसे कि जो कभी मुरझाते नहीं चैतन्य के कमल योगियों ने जिसे सहस्त्रार कहा है हजार पखड़ियों वाले कमल जिनकी सुगंध का नाम स्वर्ग है जिन पर नजर पड़ गई तो मोक्ष मिल गया आंखों में जिनका रूप समा गया तो निर्वाण हो गया इस बात को सबसे पहले स्मरण रख लेना कि संत दूर की बात नहीं करते संत तो जो निकट से भी निकट है उसकी बात करते संत उसकी बात नहीं करते हैं जो पाना है संत उसकी बात करते हैं जो पाया ही हुआ है संत स्वभाव की बात करते उल चला इस सांध नभ में मन विहग तज निज बसेरा क्यों चला किस दिश चला किसने उसे यो आज तेरा क्यों हुए सहसा अति अतिशीथल संसलत पंख उसके क्या हुए हैं उदित नभ में चंद्रमा अकलंक उसके विकुल आतुर सा उड़ा है मन विहंगम आज मेरा शून्य का आतुर निमंत्रण आज उसको मिल गया है छितिज की विस्तीर्णता का पवन अंचल हिल गया है प्राण पंछी ने गगन में ललक कोतूहल बिखेरा स्वनित उड्डयन ध्वनित गति जनित अनद नाद से यह दिग दिगंत आकाश वक्ष स्थल रहा है गूंज अहरे ऊर्ध गति ने ध्यान मगना गीत यति को आन घेरा उड़ चलाये सांध नभ में मन विहग तनिच बसेरा पुकार सुनाई पड़ जाए एक बार तुम्हें उसकी जो तुम्हारे भीतर है तो तुम उड़ चलो तो तुम पंख फैला दो तुम्हें एक बार को कोई याद दिला दे उसकी जो तुम्हारी संपदा है तुम्हारा साम्राज्य तुम्हें कोई एक झलक दिखा दे उसकी जरा सा झरोखा खुल जाए और एक बार तुम देख लो अपने भीतर के सूरज को उगते हुए फिर तुम्हारे जीवन में क्रांति घटित हो जाएगी फिर तुम बाहर के कूड़ा करकट के पीछे दौड़ोगे नहीं और ना ही इकट्ठे करते रहोगे ठीक रहे जिसे अमृत मिल जाए मरण धर्मा में उसकी उत्सुकता अपने आप समाप्त हो जाती जिसे भीतर की मालकियत मिल जाए उसे सारे दुनिया का चक्रवर्ती सम्राट होना भी फीखा हो जाता है। पर पुकार सुननी है और पुकार भी आ रही है मगर तुम हो कि वज्र वज्र बने बैठे हो दरिया कहते हैं दरिया हरी कृपा करी विराहा दिया पठा है यह विराहा मेरे साधु को सोता लिया जगा है प्रभु ने कृपा की है दरिया कहते कि मेरे भीतर बैठी हुई आंख को उकसा दिया कि मेरे अंगारे पर से झाड़ दी कि मेरे भीतर विरह की अग्नि जगा दी कि मेरे भीतर प्यास को उकसा दिया क्या तुम सोचते हो कि हरि किसी पर कृपा करता और किसी पर नहीं करता क्या तुम सोचते हो भगवत कृपा किसी को मिलती और किसी को नहीं मिलती भगवत कृपा तो बेसर सब पर बरसती है उस तरफ से तो कोई भेदभाव नहीं लेकिन कोई उसे स्वीकार कर लेता है और कोई उसे इंकार कर देता है वर्षा तो होती है पहाड़ों पर भी और झीलों में भी लेकिन झीलें भर जाती हैं और पहाड़ खाली के खाली रह जाते। वर्षा तो होती पत्थरों पर भी और जमीन पर भी लेकिन जमीन में बीज फूट जाते हरियाली आ जाती पत्थर वैसे के वैसे रूखे के रूखे रह जाते पहाड़ पर वर्षा होती पहाड़ चूग जाते क्योंकि पहाड़ खुद अपने से भरे उनकी बड़ी अस्मिता है बड़ा अहंकार है झीलें भर जाती हैं क्योंकि झीलें खाली है शून्य उनके द्वार खोले झीलों ने स्वागत करने की कला सीखी बंधनवार बांधे आओ बादल तो बरसते हैं बेसर लेकिन कहीं फूल खिल जाते हैं कहीं पत्थर ही पड़े रह जाते हैं। ऐसा ही परमात्मा की कृपा भी अलग अलग नहीं है मुझ पर भी उतनी बरसती है जितनी तुम पर दरिया पर भी उतनी ही बरसी है जितने किसी और पर लेकिन दरिया ने द्वार खोले हृदय के अंगीकार किया दरिया ने इंकारा नहीं इस अंगीकार करने का नाम ही आस्था है इस स्वागत का नाम ही श्रद्धा है अपने भीतर द्वार पर दस्तक देते सूरज को बुला लेने का नाम ही भक्ति है और भगवान प्रतिपल द्वार पर दस्तक दे रहा है दरिया हरि कृपा करी विरह दिया बिठा है भेज दी विरह की खबर पुकार दे दी कहना चाहिए पुकार सुन ली लेकिन भक्त तो ऐसा ही कहेगा उस कहने में भी राज है कि परमात्मा ने कृपा की क्योंकि भक्त की यह मान्यता है और मान्यता ही नहीं यह जीवन का परम सत्य भी है कि हमारे किए कुछ भी नहीं होता जो होता है उसके किए होता है हम तो अगर इतना ही करने में सफल हो जाएं कि बाधा ना दें तो बस बहुत वर्षा तो उसकी तरफ से होती है हम अपने पात्र को उल्टा ना रखें इतना ही बहुत हम अपने पात्र को सीधा रख लें वर्षा तो उसकी ही तरफ से होती पात्र के सीधे होने से वर्षा नहीं होती वर्षा तो हो ही रही थी लेकिन पात्र सीधा हो तो भर जाता है तो भरपूर हो जाता है भक्त का अनुभव है कि मनुष्य के प्रयास से नहीं मिलता परमात्मा प्रसाद से मिलता है उसकी ही अनुकंपा से मिलता है हमारे प्रयास भी तो छोटे छोटे हमारे हाथ ही इतने छोटे हम चांदारों को नहीं छू पाएंगे तो हम परमात्मा को कैसे छू पाएंगे हमारी मुट्ठी में समाएगा क्या विराट पर हम मुठ्ठी कैसे बांधेंगे और हमारे इस छोटे से हृदय में हम इस अनंत आकाश को कैसे आमंत्रित करेंगे नहीं उसकी कृपा होगी तो ही यह चमत्कार घटित होगा उसकी कृपा होगी तो बूंद में सागर भी समा जाएगा दरिया हरी कृपा करी विरा दिया पठाए है। कहते हैं, तुमने ही पुकारा होगा इसलिए मैं तुम्हें खोजने निकल पड़ा ये भक्तों का सदियों सदियों का अनुभव है तुम थोड़ी परमात्मा को खोजते हो परमात्मा तुम्हें खोजता है परमात्मा तुम्हें टटोल रहा है परमात्मा अलग अलग विधियों से तुम्हारी तरफ निमंत्रण भेज रहा है प्रेम प्रेमपातियां लिख रहा है लेकिन तुमने प्रेम तुम प्रेम प्रेमपातियां पढ़ते हो तुम भाषा ही भूल गए जिससे उसकी प्रेम पाती पढ़ी जा सके उस प्रेम की पाती को पढ़ने की भाषा भी तो प्रेम है तुम प्रेम ही भूल गए वो द्वार पे दस्तक देता है तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता क्योंकि उसकी दस्तक शोरगुल नहीं है शून्य है वह तुम्हारे हृदय को छूता है लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आता क्यों उसका छूना स्थूल नहीं सूक्ष्म वह बवंडर की तरह नहीं आता शोरगुल मचाता नहीं आता कानों में फुसफुसाता है गुफ्तगु करता है और तुम्हारे सिर में इतना शोरगुल कैसे तुम्हें उसकी गुफ्तगु सुनाई पड़े तुम्हारे भीतर बाजार भरा है मेला लगा है तुम्हारा मन क्या है कुंभ का मेला है सोरगोल और उपद्रव है भीड़भाड़ है वहां उसकी धीमी सी आवाज कहां खो जाएगी पता भी नहीं चलेगा लेकिन जिस दिन भी तुम्हें समझ में आएगी बात उस दिन तुम्हें यह भी ख्याल में आएगा वह तो सदियों से खोज रहा था हमने ही अनसुना किया अभागे हम दुर्भाग्य हमारा वह तो कब से आने को आतुर था हमने उसे बुलाया ही नहीं वह तो कब से द्वार पर खड़ा था हमने द्वार ही न खोले फिर खरात पर मुझे चढ़ा कुशल समय के कारीगर जुड़ा सका दुर्गुण केवल जो भी गुण है गौण बहुत न सरल सीधी रेखा सा बाकी मुझ में कौन बहुत मैं त्रुटियों का त्रिभुज मुझे सीधा सादा आयत कर विकृत बैडोल खुरदरा निश्चित कुछ आकार नहीं मैं वह धातु की जिस पर शिल्पी का रचना संस्कार नहीं आकृति दे अभिरूपकार मूर्ति बने अनगढ़ पत्थर बाहर उजले देवपीठ पर भीतर भीतर तय खाने आदि पुरुष सोया है जिसमें कुंठाएं रख सिरहाने मन की गुह गुहाओं में कोई नन्हा दीपक धर्ष उससे ही कहना होगा मन की गुह गुहाओं में कोई नन्हा दीपक धर्ष फिर खरात पर मुझे चढ़ा कुशल समय के कारीगर आकृति दे अभिरूपकार मूर्ति बने अनगढ़ पत्थर हम तो अनगढ़ पत्थर छेनी चाहिए हतौड़ी चाहिए कोई कुशल कारीगर चाहिए कि गढ़े और कारीगर भी है मगर हम टूटने को राजी नहीं जरा सा हमसे छीना जाए तो हम और जोर से पकड़ लेते छैनी देख कर तो हम भाग जाते हथोड़ी हाँ से तो हम बचते हम तो चाहते हैं शांत सत्य नहीं दरिया कहते हैं मीठे रांचे लोग सब मीठा मीठा तो सभी को रुचता है मीठा यानी नहीं अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे अहंकार को आभूषण दें तुम्हें सुंदर परिधान दें तुम्हारी कुरूपता को ढांके तुम्हारे घावों पर फूल रख दें मीठे रांचे लोग सब मीठे उपजे रोग लेकिन इसी सांत्वना इसी मिठास की खोज तुम्हारे भीतर सारे रोग पैदा हो रहे निर्गुण कड़वा नीमसा दरिया दुर्लभ जोग और जो उस निर्गुण को पाना चाहते उन्हें तो नीम पीने की तैयारी करनी होगी निर्गुण कड़वा नीम सा दरिया दुर्लभ योग और इसीलिए तो बहुत कठिन है योग बहुत कठिन है संयोग क्योंकि परमात्मा जब आएगा तो पहले तो कड़वा ही मालूम पड़ेगा लेकिन वही नीम की कड़वाहट तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियों को बहा ले जाएगी तुम्हें निर्मल करेगी निर्दोष करेगी सदगुरु जब मिलेगा तो खडक की धार की तरह मालूम होगा उसकी तलवार तुम्हारी गर्दन पर पड़ेगी कबीर कहते हैं कबीरा खड़ा बाजार में लिए लोकाठी हाथ जो घर बारे आपना चले हमारे साथ हिम्मत होनी चाहिए घर को जला देने की कौन सा घर वो जो तुमने मन का घर बना लिया है वासनाओं का आकांक्षाओं का अभीपसाओं का वो जो तुमने कामनाओं के बड़े गहरे सपने बना रखे सपनों के महल सजा रखे जो उन सब को जला देने को राजी हो उसे आज और अभी और यहीं परमात्मा की आवाज सुनाई पड़ सकती उसके भीतर की राख झड़ सकती और अंगारा निखर सकता है दरिया हरी कृपा करी विरा दिया पठाए कि तुम्हारी बड़ी कृपा है प्रभु कि मेरे भीतर विरह को जगा दिया विरह के लिए बहुत कम लोग धन्यवाद देते हैं मिलन के लिए तो कोई भी धन्यवाद दे देगा मिलन तो मीठा मीठा विरह तो बहुत कड़वा नीम सा कड़वा नीम भी क्या होगी कड़वी इतनी क्योंकि विरह तो आग है वहां सांत्वना कहां वहां तो जलन ही जलन है लेकिन सोना आग से गुजर के ही शुद्ध होता है और विरह की यात्रा में निखर के ही कोई मिलन के योग्य होता है पात्र बनता है यह विरा मेरे साधु को सोता लिया जगा दरिया कहते हैं मुझे पता ही ना था कि मेरे भीतर ऐसा परम साधु सोया हुआ है, कि मेरे भीतर ऐसे परम सत्य का आवास है कि मेरे भीतर ऐसा निर्दोष ऐसा कुआरा स्वभाव है जिस पर कोई मलिनता कभी नहीं पड़ी जिस पर कोई कालिख नहीं जिस पर कोई दाग नहीं न पुण्य का दाग न पाप का दाग न शुभ का न अशुभ का जो सब तरफ से अस्पर्शित है मेरे उस साधु को तुमने जगा दिया एक जरासी पुकार देकर विरह को उकसाकर मेरे भीतर के परम कुआरेपन को मुझे फिर से भेट दे दिया दिया ही हुआ था मगर मैं अंधा कि कभी लौट कर देखा मैं बहरा कि कभी सुना नहीं मैं मूढ़ कि कभी अपने भीतर न टटोला संसार में टटोलता फिरा दूर दूर चांतारों में नक्षत्रों में टटोलता फिरा जन्मों जन्मों में योनियों योनियों में नमालुम कितनी देहों में नमालुम कितने रूपों में तलाशा और एक जगह भर तुझे खोजा नहीं अपने भीतर कभी आंख को ना ले गया कभी अंतरदृष्टि ना की यह बेरा मेरे साथ को सोता लिया जगाए तूने बड़ी कृपा की कि यह आग मुझ पे बरसा दी विरह आग है ध्यान रखना जिस पे बरसती है उसका रोआ रोआ रोता है जिस पे बरसती है उसके खून से आंसू बनने लगते दरिया विरही साधका तन पीला मनसूख दरिया कहते हैं तन गया मन सूख गया ना आवे नींदड़ी दिवस न लागे भूख अब रात नींद नहीं आती दिन भूख नहीं लगती बस एक तेरी याद है कि सताए जाती बस एक तेरी याद है कि तीर की तरह चुभी जाती और गहरे और गहरे और गहरे टूट मत मेरे हृदय मुख न हो मेरे मलिन और थोड़े दिन विरही को बड़ी धैर्य की कला सीखनी पड़ती क्योंकि आग ऐसा जलाती है कि भरोसा नहीं आता कि इस आग के पार कभी कमल भी खेलेंगे कहीं आग में और कमल खेले तन सूखने लगता मन सूखने लगता कैसे भरोसा आए कि अमृत की बरसा होगी जो हाथ में है वो भी जाता मालूम होता है टूट मत मेरे हृदय मुख न हो मेरे मलिन और थोड़े दिन रात का है प्रात निश्चित अस्त का है उदय एक जैसा ही किसी का कब रहा है समय रह ना पाए दिन सरल क्या रहेंगे ये कठिन और थोड़े दिन ढले कंधे झुकी ग्रीवा और खाली हाथ किंतु चौखट पर दुखों की टेकना मत मात आह अधरों पर न हो मत पलक पर लात तुहिन और थोड़े दिन प्रण न हो मेरे पराजित हार मत विश्वास कुछ दिनों का और संकट कुछ दिनों संतरास किस्त अंतिम स्वेद की तू चुका कर हो उर्ण और थोड़े दिन सृजन से थक्कन रचना तोड़ना संकल्प शेष तेरे अभावों की आयु है अब अल्प चौकड़ी मत भूलना कल्पनाओं के हरिण और थोड़े दिन आग भयंकर है विरह की थोड़े से ही हिम्मतवर लोग गुजर पाते अन्य लौट जाती धैर्य चाहिए प्रतीक्षा चाहिए प्रतीक्षा ही प्रार्थना का मूल है उद्गम है और जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वह प्रार्थना भी नहीं कर सकता संभालना होगा आपने को और थोड़े दिन बांधना होगा आपने को कि लौटना पड़े कि भागना चाहे कि पीठ ना दिखा दे विरहन प्यू के कारने ढूंढन बनखंड जाए निस्स बीती ना मिला दर्द रही लिपटा है बड़ी बुरी दशा हो जाती है विरी की खोसता फिरता है जंगल जंगल निस् बीती ना मिला और रात भी चली और प्यारा मिला नहीं फिर कोई और उपाय न देखकर दर्द से ही लिपट कर सो जाती दर्द रही लिपटाए विरह के पास और है भी क्या परमात्मा पता नहीं कब मिलेगा जगा गया एक अभीपसा को अब अभीपसा ही है जिसको छाती से लगा के भक्त जीता है यही उसकी परीक्षा है इस परीक्षा से जो नहीं उतरता वह कभी उस दूसरे किनारे तक न पहुंचा है न पहुंच सकता है भक्त बहुत भावों से गुजरता है स्वभावता कई बार लगता है यह कैसा दुर्दिन आ गया यह मैं किस झंझट में पड़ गया सब ठीक ठाक चलता था यह किन आंसुओं से जीवन घिर गया सब भला चंगा था यह किस रुदन ने पकड़ लिया कि रुकता ही नहीं हृदय है कि ऊंडला ही जाता है और रो रो है कि कपरा है और पता नहीं परमात्मा है भी या नहीं पता नहीं मैं किसी कल्पना के जाल में तो नहीं उलझ गया हूं सारी शंकाएं उठती हैं कुशंकाएं उठती है। भक्त कभी नाराज भी हो जाता है परमात्मा पर कि ये भी दिया तो क्या दिया मांगे थे फूल कांटे दिए मांगी थी सुबह सांझ दी मांगा था अमृत जहर दे दिया तुम चाहे दानी बन जाओ मुझे अयाचक ही रहने दो प्रिय है मेरा मान मुझे तो प्यासा मरा न मांगा पानी तन से राजकुमारी होकर संयासीन बन गई जवानी स्वांत बनो तुम चाहे मुझको प्यासा चातक ही रहने दो जब भी करे निवेदन तृष्णा अधरों पर रख दो अंगारा कत्ल करा दो स्वप्न तृप्ति के निर्वासित कर मन बन बंजारा तुम हिम बन जाओ मुझको धुदाती पावक ही रहने दो रूप कुबेर कमी क्या तुमको जीभर छवि के कोस लुटाओ मेरा अलगोजा गरीब है वीणा से फेरे ना फेराओ स्वर साम्राज्य संभालो मुझको विस्मृत गायक ही रहने दो बहुत बार मान उठाता अभिमान उठाता भक्त कहता छोड़ो भी मुझे मुझे प्यासा ही रहने दो नहीं चाहिए तुम्हारी स्वाति की बूंद तुम चाहे दानी बन जाओ मुझे आयाचक ही रहने दो मांगा कब मैंने तुम्हें पुकारा कब था तुम्ही पुकारा तुम्हें दानी बनने का मजा है तो बन जाओ दानी मगर मुझे तो भिखारी ना बनाओ स्वाति बनो तुम चाहे मुझको प्यासा चातक ही रहने दो तुम्हें शौक चढ़ा है स्वाति बनने का बनो मगर मुझे क्यों सताते हो मुझे प्यासा चातक ही रहने दो मुझे तुम्हारी अभीपसा नहीं है मुझे तुम्हारी आकांक्षा नहीं तुम बन जाओ तुम हिम बन जाओ मुझको धुंधवाती पावक ही रहने दो मुझे छोड़ो भी मेरा पीछा भी छोड़ो मेरा आंचल पकड़े छाया की तरह दिन रात मुझे सताओ मत स्वर साम्राज्य संभालो मुझको विस्मत गायक ही रहने दो तुम स्वर सम, सम्राट हो भले अपने घर तुम भले मैं अपनी दीनता में भला मेरा अलगोजा गरीब है वीणा से फेरे न फिराओ मेरे अलगोजे को वीणा से फेरे फेराने के लिए मैंने प्रार्थना कब की थी पुकारा ही ने अब जलाते क्यों हो बहुत बार भक्त विरह की अग्नि में शंकाएं करता कुसंकाएं करता नाराज भी हो जाता रूट भी जाता पीठ भी फेर लेता मगर उपाय नहीं एक बार उसकी आवाज सुनाई पड़ी तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं जब तक नहीं सुनाई पड़ी है नहीं सुनाई पड़ी एक बार सुनाई पड़ गई तो सारा जग फीका हो जाता फिर कुछ भी करो शंका करो मान करो रूठो सब व्यर्थ। विरहन पीऊ के कारण ढूंढन बनखंड जाए निस्ती प्यू ना मिला दरद रही है और पीड़ा बड़ी सघन है भक्त की विरही की वृक्षों में फूल खिलते हैं और भीतर फूलों का कोई पता नहीं कांटे ही कांटे आकाश में बादल घिरते हैं सावन आ जाता है और भीतर मरुस्थल न वर्षा न बादल न सावन बाहर सौंदर्य का इतना विस्तार और भीतर सब रूखा सूखा तन भी सूख जाता मन भी सूख जाता भरोसा आए भी तो कैसे आए ये घटाएं जामनी हैं तुम नहीं हो आह क्या कादम्बनी है तुम नहीं हो बूंद के घुंगरू बजाकर हंस रही हैं बूंद के घुंगरू बजा कर हंस रही है ऋतु बड़ी अनुरागनी है तुम नहीं हो बादलों की बाहुओं में इसलत पड़ी है समर्पित सौदामनी है तुम नहीं हो भीख कर भी मैं सुलगता जा रहा हूँ, बूंद पावक में सनी है तुम नहीं हो बिन तुम्हारे साध मेरी साधवी सी सांस हर संन्यासनी है तुम नहीं हो गुदगुदी से अश्रु तक लाई मुझे यह वेदना सतरंगनी है तुम नहीं हो प्यार ही अपराध मुझ पर आजकल तो उठ रही हर तर्जनी है तुम नहीं हो भीख कर भी मैं सुलगता जा रहा हूं बूंद पावक में सनी है तुम नहीं हो सब सौंदर्य सारे जगत का सारा काव्य सारा संगीत एकदम व्यर्थ हो जाता उसकी पुकार सुनते ही जैसे हीरा देख लिया हो तो अब कंकड़ पत्थरों में मन रमे तो कैसे रमे और तुम लाख भुलाना चाहो कि हीरे को नहीं देखा है तो भी कैसे भुलाओगे जीवन का एक शाश्वत नियम है जो जान लिया जान लिया उसे अनजाना नहीं किया जा सकता जो पहचान लिया पहचान लिया उससे फिर पहचान नहीं तोड़ी जा सकती जिसका अनुभव हो गया हो गया अब तुम लाख उपाय करो तो उसे अनुभव के बाहर नहीं कर सकते विरहन का घर विरह में ताघट लोहन मास अपने साहब कारने सिसके सांसों सांस। दरिया कहते हैं विरह यही घर बन जाता है वही मंदिर बन जाता है विरहन का घर विरह में उठो बैठो चलो कहीं भी जाओ विरह तुम्हें घेरा रहता है एक अदृश्य वातावरण विरह का तुम्हें पकड़े रहता है काम करो संसार के मगर कहीं मन रमता नहीं मिलो मित्रों से प्रिजनों से मगर उस परम प्यारे की याद पकड़े ही रहती कोई प्रिजन मन को अब उलझा नहीं पाता कितना ही प्यारा संगीत सुनो उसकी आवाज के सामने सब फीका हो गया है और कितने ही सुंदर फूल देखो अब तो जब तक उसका फूल न खिल जाए तब तक कोई फूल फूल नहीं मालूम होगा विरहन का घर विरह में ताघट लोहू न मांस और ऐसी गहराइयों में विरह ले जाने लगता है जहां न शरीर है न शरीर की छाया पड़ती अपने साहब कार ने सिसके सांसों सांस बस वहां तो सिर्फ उस साहब की याद है और एक सिस्की है जो किसी और को सुनाई भी शायद न पड़े श्वास श्वास में सिस्की भरी भक्त कहना भी चाहे तो शब्द काम नहीं पड़ते भक्त गूंगा हो जाता है बोलना चाहता है और नहीं बोल पाता श्वास श्वास में सिस्की होती है सिस्की ही उसकी प्रार्थना है आंखों से झरते आंसू ही उसकी अर्चना है महक रहा ऋतु का श्रृंगार जैसे पहला पहला प्यार जाग रही है गंध अकेली सारा मधुबन सोता है किया नहीं जिसने क्या जाने प्यार में क्या क्या होता है रातें घुल जाती आंखों में दिन उड़ जाते पंख पसार बार बार कोई पुकारता रह रह कर अमराई से अपना पता पूछता हूं मैं अपनी ही परछाई से कोई नहीं बोलता कुछ भी मौन खड़े सारे घर द्वार फूलों के रंगीन शहर में खुशबू अब तक अनब्याही कोई कली किसी कांटे की बाहों में ही अनचाही मजबूरी ने जोड़े अनगिन इच्छाओं के बंधनवार राहों राहों आग बिछी है झुलसी झुलसी छायाएं हर चौराहा धुआं धुआं है घर तक हम कैसे जाएं, कब तक खाली जेब लिए मैं देखूं भरा भरा बाजार करूं शिकायत कहां दर्द की हर दरबार यहां झूठा नए जमाने में कुछ भी हो पर इंसान बहुत टूटा बाहर बाहर मुस्काने हैं भीतर भीतर हाहाकार मजबूरी ने तोड़े अनगिन इच्छाओं के बंधनवार रातें घुल जाती आंखों में दिन उड़ जाते पंख पसार कोई नहीं बोलता कुछ भी मौन खड़े सारे घर द्वार महक रहा ऋतु का श्रृंगार जैसे पहला पहला प्यार चारों तरफ सब सुंदर है सब प्रीति कर और भीतर एक रिक्तता भर जाती विरह का अर्थ क्या है विरह का अर्थ है भीतर में शून्य हूं जहां परमात्मा होना चाहिए था वहां कोई भी नहीं सिंहासन खाली पड़ा है विरह का अर्थ है बाहर सब भीतर कुछ भी नहीं विरह का अर्थ है ये भीतर का सूनापन काटता है ये भीतर का सन्नाटा काटता है लेकिन इस विरह से गुजरना होता इस विरह से गुजरे बिना कोई भी सिंहासन के उस मालिक तक नहीं पहुंच पाता है यह कीमत है जो चुकानी पड़ती शायद इसीलिए लोग अधिक लोग ईश्वर में उत्सुक नहीं होते इतनी कीमत कौन चुका है किस भरोसे चुका है शायद इसीलिए अधिक लोगों ने झूठे और औपचारिक धर्म खड़े कर लिए मंदिर गए दो फूल चढ़ाए घंटा बजा दिया दिया जलाए, निपट गए बात खत्म हो गई न भीतर का घंटा बजा न भीतर का दिया जला न भीतर की आरती सजी बाहर का इंतजाम कर लिया है तुम्हारी दुकान भी बाहर और तुम्हारा मंदिर भी बाहर तो तुम्हारी दुकान और तुम्हारे मंदिर में बहुत फर्क नहीं हो सकता दुकान बाहर मंदिर तो भीतर होना चाहिए मंदिर तो भीतर का ही हो सकता है लेकिन भीतर के मंदिर को चुनने में भीतर के मंदिर को निर्मित करने में तुम्हें बुनियाद बन जाना पड़ेगा तुम ही दबोगे बुनियाद के पत्थर बनोगे तो भीतर का मंदिर उठेगा तुम मिटोगे तो परमात्मा की उपलब्धि हो सकती विरह गलाता है मिटाता है विरह तुम्हें पहुंच जाता है एक ऐसी घड़ी आती जब तुम नहीं होते हो और जिस घड़ी तुम नहीं हो उसी घड़ी परमात्मा है मिलन घटित होता है कब बड़ी बेबुज शर्त है मिलन की ऐसी बेबुज शर्त है ऐसी अतर्क शर्त है कि बहुत थोड़े से हिम्मतवर लोग पूरा कर पाते तुम भी परमात्मा से मिलना चाहोगे लेकिन शर्त यह है कि जब तक तुम हो तब तक मिलन न हो सकेगा जब तक तुम हो परमात्मा नहीं ऐसा गणित है और जब तुम नहीं होगे तब परमात्मा है कौन इस शर्त को पूरा करे कौन जुआरी इतना बड़ा दांव लगाए किस गारंटी पर क्या पक्का है कि मैं मिट जाऊंगा तो परमात्मा मिलेगा ही सिवाय इसके कि दरिया जैसे मिटने वाले लोगों ने कहा है कि मिलता है मगर कौन जाने दरिया सच कहते हो सच ना कहते हो भ्रांति में पड़ गए हों या कोई षड्यंत्र हो पीछे इन सारी बातों के कोई बड़ा जाल हो लोगों को उलझाए रखने का कैसे भरोसा है, एक ही उपाय है कि किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना हो जाए जो मिट गया है और मिटके हो गया है मिटके पूर्ण हो गया है जिसने शून्य को जाना है और शून्य में उतरते हुए पूर्ण को पहचाना है जिसके भीतर मैं तो नहीं बचा और अब तू ही विराजमान हो गया है जिसके भीतर भगवत्ता बोलती ऐसे किसी व्यक्ति से जीवंत मिलन हो जाए उसके चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल जाए उसके सन्नाटे को समझने का अवसर मिल जाए उसकी आंखों में आंखें डालने की शुभ घड़ी आ जाए ऐसा कोई मुहूर्त बने तो कुछ बात हो तो भरोसा आए तो श्रद्धा जगे। सत्संग के बिना श्रद्धा नहीं जगती, और सदगुरु के बिना यह भरोसा आ ही नहीं सकता कि तुम इतनी हिम्मत जुटा सको कि अपने को मिटाऊं और परमात्मा को पाऊं दरिया बान गुरुदेव का कोई झेले सूर सुधीर लागन ही लागत ही व्याप सही रोम रोम में पीर इसलिए दरिया कहते हैं यह बात समझ में ना आएगी ये विरह की हिम्मत तुम ना जुटा पाओगे ये तो तभी जुटा पाओगे जब दरिया बाण गुरुदेव का जब किसी सदगुरु का बाण तुम्हारे हृदय में लग जाएगा कोई झेले सूर सुधीर दो शब्द प्रयोग किए सूर और सुधीर सूर भी हैं लोग हिम्मतवर भी लोग हैं बहादुर भी लोग हैं मगर उतने से काफी नहीं मरने मारने को तैयार है मगर सूझबूझ बिल्कुल नहीं साहसी हैं मगर समझ नहीं तो भी नहीं होगा और ऐसा भी है कि बहुत लोग हैं जो बड़े समझदार हैं मगर साहसी नहीं तो उनकी समझ के कारण वो और भी कायर हो जाते उनकी समझदारी के कारण वो एक कदम भी अज्ञात में नहीं उठा पाते उनकी समझदारी उनको और जकड़ देती किनारे से नाव ही नहीं खोल पाते सागर में इतना विराट सागर ऐसी उत्तंग लहरें ऐसी छोटी सी नाव कोई समझदार खोलेगा नक्शा है पास न पक्का है कि उसका उस पार कोई किनारा होगा कि नाव कभी पहुंचेगी इसका कोई पक्का नहीं उतंग लहरों को देखकर इतना ही पक्का है कि नाव डूबेगी सदा को डूब जाएगी समझदार साहसी नहीं होते साहसी समझदार नहीं होते अक्सर इसलिए साहसी होते हैं कि समझदार नहीं समझदार नहीं है इसलिए उतर जाते हैं कहीं भी जूझ जाते हैं किसी भी चीज से इसलिए तो सैनिकों को शिक्षण देते समय उनकी समझ नष्ट करनी पड़ती नहीं तो वो जूझ नहीं पाएंगे युद्ध में अगर समझदार होंगे तो जूझ नहीं पाएंगे समझदारी हजार बाधाएं खड़ी करेगी इसलिए सारे सैन्य शिक्षण में एक ही खास मुद्दा ध्यान में रखा जाता है कि तुम्हारी समझ को खत्म किया जाए बाएं घूम दाएं घूम बाएं घूम दाएं घूम सुबह से शाम तक चलता रहता न बाएं घूमने में कोई मतलब है ना दाएं घूमने में कोई मतलब तुम यह नहीं पूछ सकते कि इसका मतलब क्या बाएं घूमने से क्या होगा एक दार्शनिक भर्ती हुआ सेना में महायुद्ध में सभी लोग भर्ती हो रहे थे वो भी भर्ती हो गया देश को जरूरत थी सैनिकों की और जब उसके कप्तान ने कहा बाएं घूम तो सारे लोग तो बाएं घूम गए वो अपनी जगह खड़ा रहा उसके कप्तान ने पूछा कि आप घूमते क्यों नहीं उसने कहा पहले ये पक्का हो जाना चाहिए कि घूमना किस लिए बाएं घूमने से क्या मिलेगा इतने लोग बाएं घूम गए इनको क्या मिला और फिर ये आखिर दाएं घूमेंगे बाएं घूमेंगे और यहीं आ जाएंगे इसी अवस्था में जिसमें मैं खड़ा ही हूं घाम से मतलब क्या है मैं बिना सोच विचार के कदम नहीं उठा सकता दार्शनिक का शिक्षण यही कि बिना सोच विचार के कदम ना उठाए प्रसिद्ध दार्शनिक था कोई और होता तो कप्तान ने 10 पांच गालियां सुनाई होती क्योंकि भाषा कप्तानों की और पुलिस वालों की भाषा में गालियां तो बिल्कुल जरूरी होती दो चार सजाएं दी होती लेकिन दार्शनिक प्रसिद्ध था सोचा कि इस और बेचारा ऐसे तो ठीक ही कह रहा है कप्तान को भी बात पहली दफे समझ में आई कि बाएं घूम दाएं घूम इसका मतलब क्या है प्रयोजन क्या इसका प्रयोजन अगर कोई आदमी तीन चार घंटे रोज बाएं घूम दाएं घूम दौड़ो रुको भागो जाओ आओ ऐसा करता रहे हर आज्ञा का पालन तो उसकी बुद्धि धीरे धीरे छीन हो जाएगी वो यंत्रवत हो जाएगा फिर एक दिन उससे कहो कि मारो तो वो मारेगा उसी आसानी से जैसे दाएं घूमता था बाएं घूमता था फिर यह भी नहीं सोचेगा कि जिस आदमी की छाती में मैं गोली चला रहा हूं या छुरा भौंक रहा हूं इसकी मां होगी बूढ़ी घर राह देखती होगी इसके बच्चे होंगे इसकी पत्नी होगी और इसने मेरा कुछ भी तो नहीं बिगाड़ा है इससे मैं मेरी कोई पहचान ही नहीं बिगाड़ने का सवाल ही नहीं इससे मैंने कभी जाना भी नहीं अपरिचित अनजान जैसे मैं युद्ध में भर्ती हो गया हूं चार रोटी के लिए ऐसे ये भी युद्ध में भर्ती हो गया क्यों ऐसे मारू ये दार्शनिक जो बाएं नहीं घूम रहा है यह गोली भी नहीं चलाएगा जब आज्ञा होगी कि चलाओ गोली तो पूछेगा क्यों गोली चलाने से क्या सार और इस बेचारे ने बिगाड़ा क्या है इससे मेरा कोई झगड़ा भी नहीं है। इससे मेरी पहचान ही नहीं झगड़े का सवाल ही नहीं उठता सोच के कप्तान ने कि आदमी तो अच्छा है भला है अब भर्ती हो गया अब इसको निकालना भी ठीक नहीं कोई और काम दे देना चाहिए तो चौके में काम दे दिया छोटा काम जो कर सके मटर के दाने बड़े एक तरफ कर छोटे एक तरफ कर घंटे भर बाद जब कप्तान आया तो दार्शनिक वैसा ही बैठा हुआ था तुमने अगर रोदिन की चित्र देखा हो मूर्ति रोदिन की प्रसिद्ध मूर्ति है विचारक ऐसा ठुड्ढी से हाथ लगाए हुए एक विचारक बैठा हुआ उसी ठीक मुद्रा में दार्शनिक बैठा हुआ था दाने जैसे थे मटर के वैसे के वैसे रखे थे एक दाना भी यहां से वहां नहीं हटाया गया था कप्तान ने पूछा कि महाराज इतना तो कम से कम करो उसने कहा कि पहले सब बात साफ हो जानी चाहिए तुमने कहा बड़े एक तरफ करो छोटे एक तरफ करो मझोल कहां जाएं? और मैं कदम नहीं उठाता जब तक कि सब साफ ना हो स्पष्ट इतना समझदारी होगी तो तुम अनंत सागर में अपनी नाव न छोड़ सकोगे इसलिए सैनिकों की बुद्धि नष्ट कर देनी होती फिर वो यंत्रवत जूझ जाते कट जाते हैं काट देते हैं। अब जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया एक लाख आदमी पांच मिनट में जल के राख हो जाएंगे अगर जरा भी सोचता तो क्या गिरा पाता तो ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता था कि जाके कह देता कि मैं नहीं गिरा सकता हूं चाहो तो मुझे गोली मार दो यह ज्यादा उचित होता है एक आदमी मर जाऊंगा क्या हर्चा है लेकिन एक लाख आदमियों को पांच मिनट में अकारण मार डालू जिनका कोई भी कसूर नहीं छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने की तैयारी कर रहे अपने बस्ते सजा रहे हैं, पत्नियां घर में भोजन बना रही लोग दफ्तर काम के लिए जा रहे हैं, इन निहत्ते लोगों पर जो सैनिक भी नहीं हैं, नागरिक हैं, जिनका कोई हाथ युद्ध में नहीं इन पर एटम बम गिराऊं? लेकिन नहीं ये सवाल ही नहीं उठा वो जो बाएं घूम दाएं घूम का शिक्षण वो सवालों को नष्ट कर देता वो एक अंधापन पैदा कर देता उसने तो बम गिरा दिया और जब दूसरे दिन सुबह पत्रकारों ने उससे पूछा कि तुम रात सो सके तो उसने कहा मैं बहुत अच्छी नींद सोया क्योंकि जो काम मुझे दिया गया था वह पूरा कर दिया फिर अच्छी नींद के सिवाय और क्या था अपनी जो मेरा कर्तव्य था वो पूरा कराया। बहुत गहरी नींद सोया एक लाख आदमी जल के राख होते रहे और उनके ऊपर बम गिराना वाला आदमी रात गहरी नींद सो सका जरूर बुद्धि बिल्कुल पहुंचती गई होगी जरा भी बुद्धि का नाम निशान न ना रहा होगा तो एक तरफ बुद्धिमान लोग हैं उनमें साहस नहीं और एक तरफ साहसी लोग हैं उनमें बुद्धि नहीं इनमें से दोनों में से कोई भी परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता इसलिए दरिया ने बड़ी ठीक बात कही कोई सूर सुधीर साहसी और अति बुद्धिमान सुधीर सुधी जिसके भीतर हो धी जिसके भीतर हो प्रज्ञा जिसके भीतर हो कोई प्रज्ञावान साहसी ऐसा अमृत संयोग जब मिलता है ऐसा जब सोने में सुगंध होती तब परमात्मा को पाया जाता है दरिया बाण गुरुदेव का कोई झेले सूर सुधीर यहां मेरे पास दोनों तरह के लोग आ जाते कोई है जो बहुत पंडित हैं बहुत सोच विचार में वे भी बाण को नहीं झेल पाते उनके बीच इतने शास्त्र हैं कि बाण शास्त्रों में ही छिद जाता उनके हृदय तक नहीं पहुंच पाता उनकी समझदारी अति से कि उनके भीतर साहस तो रह ही नहीं गया साहसी आ जाते तो भी मेरी बात गलत समझते क्योंकि साहसी मेरी बात सुन के ही मैं स्वतंत्रता की बात करता हूं वह स्वच्छंदता की बात समझ लेता है उसके पास बुद्धि नहीं मैं प्रेम की बात करता हूं वह काम की बात समझ लेता उसके पास बुद्धि नहीं मैं कुछ कहता हूं वह कुछ का कुछ कर लेता सदगुरु का बाण तो केवल वे ही झेल सकते हैं जिनमें दोनों बातें हूं साहस हो सुबुद्धि हो लागत ही व्याप सही फिर तो लग भर जाए जरा सा भी लग जाए गुरु का बां, फिर तो व्याप जाता है रोम रोम में पीस रोए रोए में विरह की पीड़ा पैदा हो जाती परमात्मा की पुकार उठने लगती प्रार्थना जगने लगती साध सुर का एक अंग मना न भावे झूठ साधन छाड़े राम को रन में फिरे न पुठ कहते हैं कि साधु और सूर में एक बात की समानता है कि दोनों के मन को झूठ नहीं भाता साधन छाड़े राम को रन में फिरे न पुठ जैसे सूरवीर युद्ध के मैदान से पीठ नहीं फेरता चाहे कुछ भी हो जाए बचे की जाए जीवन भागता नहीं लौट नहीं पड़ता पीठ नहीं दिखाता वैसे ही राम की खोज में जो चला है चाहे विरह कितना ही जलाए अंगारों पे चलना पड़े तो भी लौटता नहीं लौट ही नहीं सकता लौटना असंभव है क्योंकि वे अंगारे जलाते भी और शीतल भी करते बड़े विरोधाभासी वे कांटे चुभते भी हैं और भीतर एक बड़ी मिठास भी भर जाती नीम कड़वी भी, भी है और शुद्ध भी करती दरिया सांचा सुरमा अरिदल घारे चूर राज थापिया राम का नगर बसा भरपूर दरिया सांचा सुरमा, वही है सच्चा योद्धा जो अपने भीतर के शत्रुओं को समाप्त कर दे बाहर के शत्रुओं को तो कौन कब समाप्त कर पाया है और बाहर के शत्रुओं को समाप्त करो तो नए शत्रु पैदा हो जाते हैं। और बाहर के शत्रुओं पर विजय भी पालो तो भी विजय कोई ठहरने वाली नहीं जो आज जीता है कल हार जाएगा जो आज हारा है कल जीत जाएगा बाहर तो जिंदगी प्रतिपल बदलती रहती वहां तो कुछ भी शाश्वत नहीं ठहरा हुआ नहीं जलधार है लेकिन भीतर एक युद्ध है और भीतर के योद्धा बनना है वहां शत्रु है असली शत्रु वहां है क्रोध है काम है लोभ है मोह है हजार शत्रु इन सबको जो जीत लेता इन सब का जो मालिक हो जाता वही उस बड़े मालिक से मिलने का हकदार है मालिक बनो छोटे तो बड़े मालिक से मिल सकोगे उतनी पात्रता अर्जित करनी चाहिए मालिक से मिलने के लिए कुछ तो मालिक जैसे हो जाओ साहब से मिलने के लिए कुछ तो साहब जैसे हो जाओ कुछ तो प्रभुता तुम्हारे भीतर हो तो प्रभु के द्वार पर तुम्हारा स्वागत हो सके राज थापिया राम का नगर बसा भरपूर अपने भीतर तो राम का राज स्थापित करो अभी तो काम का राज है तुम्हारे भीतर राम का राज स्थापित करो अभी तो तुम्हारे भीतर कामना ही कामनाएं और खींचे लिए जाती और तुम बंधे कैदी की तरह घसटते काम से घिरा हुआ चित सारा गौरव खो देता है सारी गरिमा खो देता है लेकिन ध्यान रखे ध्यान रहे कि काम हो कि क्रोध हो कि लोभ हो कि मोह हो इन्हें, ही इन्हें मार नहीं डालना है इन्हें रूपांतरित करना है मार डालोगे तो तुमने अपनी ही ऊर्जा के स्रोतों को नष्ट कर दिया क्योंकि क्रोध ही जब ध्यान से जुड़ जाता है तो करुणा बनता है क्रोध को काट नहीं डालना है, ध्यान से जोड़ देना है। होशियार तो वही है जो जहर को भी औषधि बना ले सच्चा शुद्धि तो वही है जो पत्थरों को भी सीढ़ियां बना ले मार्ग की बाधाओं को भी जो उपयोग कर ले उनका सहयोग ले ले जो बुद्धू हैं वे भीतर के शत्रुओं को मारने में लग जाते और सदियों से धर्म के नाम पर ऐसे ही बुद्धों का राज्य रहा है भीतर के शत्रुओं को मार सकते हो मगर मार के तुम पाओगे कि तुमने अपने ही अंग काट दिए बाइबल कहती है कि जो हाथ तुम्हारा चोरी करे उस हाथ को काट दो ये तो ठीक लेकिन ये यहां दान दे सकता था अब दान कैसे दोगे और जो आंख बुरा देखे वो आंख फोड़ दो ठीक लेकिन ये आंख तो इस जगत में परमात्मा को देखती अब परमात्मा को कैसे देखोगे और आंख तो तथस्थ है आंख ना तो कहती है बुरा देखो ना कहती भला देखो आंख तो सिर्फ देखने की सुविधा है तुम जो देखना चाहते हो वही देखो अगर परमात्मा देखना चाहते हो तो आंख परमात्मा को देखने का साधन बन जाती इसलिए मैं इस तरह की कहानियों को सहमति नहीं देता कहानी है कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली सूरदास के वचन मुझे काफी भरोसा दिलाते हैं कि इस तरह का काम सूरदास कर नहीं सकते और किया हो तो उनका सारा जीवन व्यर्थ हो जाता सूरदास ने कृष्ण के सौंदर्य के ऐसे प्यारे गीत गाए ये असंभव है कि सूरदास ने अपनी आंखें फोड़ ली हों इसलिए क्योंकि आंखें वासना में ले जाती आंखें वासना में ले भी नहीं जाती किसी को सूरदास जैसे व्यक्ति को तो बात समझ में आ ही गई होगी आंखें कहीं वासना में ले जाती वासना भीतर होती तो आंखें वासना का साधन बन जाती और प्रार्थना भीतर हो तो आंखें प्रार्थना का साधन बन जाती तुम्हारे हाथ में तलवार है इससे तुम चाहो किसी की जान ले लो और चाहे किसी की जान ली जा रही हो तो बचा लो तलवार तथस्थ है सारी इंद्रियां तथस्थ है इन्हीं कानों से उपनिषद सुने जाते हैं इन्हीं आंखों से सुबह उगता सूरज देखा जाता है इन्हीं आंखों से चोर खजाने खोजता है दूसरों के इनी आंखों से लोगों ने अपने भीतर के खजाने खोज लिए सब तुम पर निर्भर तो भीतर के शत्रुओं को जीतना तो जरूर है मारना नहीं मार ही दिया तो फिर जीत क्या मारे हुए पर जीत का कोई अर्थ होता है एक चाय घर में लोग गपशप में लगे हैं एक सैनिक युद्ध से लौटा है वो बड़ी बहादुरी हांक रहा है वो कह रहा है कि मैंने एक दिन में 50 सिर काटे ढेर लगा दिया सिरों का मुल्ला नसुद्दीन बहुत देर से सुन रहा है। उसने कहा ये कुछ भी नहीं मैं भी युद्ध में गया था अपनी जवानी में एक दिन में मैंने हजार आदमियों के पैर काट दिए थे सैनिक ने कहा पैर कभी सुना नहीं यह भी कोई बात है सिर काट जाते हैं पैर नहीं मुल्ला ने कहा मैं क्या करता सिर तो कोई पहले ही काट चुका था मरों को अगर तुम पैर काट भी लाए तो कोई विजेता नहीं हो अगर तुमने मार ही डाला अपने भीतर तो तुम कुछ बुद्धिमान नहीं हो और तुम अपने भीतर जिनको शत्रु समझ के मार डाले हो उनको मारने के बाद पाओगे तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा के स्रोत सूख गए इसलिए तुम्हारे संतों के जीवन में ना उल्लास है ना उत्सव है ना आनंद एक गहन उदासी है तुम्हारे संतों के जीवन में कोई सृजनात्मकता भी नहीं है उनसे कोई गीत भी नहीं फूटते उनसे कोई नृत्य भी नहीं जगता क्योंकि जो ऊर्जा गीत बन सकती थी और नृत्य बन सकती थी उस ऊर्जा को तो तो नष्ट करके बैठ गए उनके जीवन में कोई करुणा भी नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि क्रोध को मार दिया करुणा पैदा कहां से हो और मैं तुमसे कहता हूं जिसने काम वासना को जला डाला अपने भीतर वह ब्रह्मचरी को उपलब्ध नहीं होता वो सिर्फ नपुंसक हो जाता और नपुंसक होने में ब्रह्मचारी होने में बहुत फर्क है जमीन आसमान का फर्क है उससे ज्यादा कोई फर्क और क्या होगा रूस में ईसाइयों का एक संप्रदाय था जो अपनी जन्द्रियां काट डालता था क्या तुम उनको ब्रह्मचारी कहोगे का जन्द्रियां काटने से क्या काम वासना चली जाएगी आंखें फोड़ने से क्या तुम सोचते हो रूप की आकांक्षा चली जाएगी कान फोड़ने से क्या तुम सोचते हो भीतर ध्वनि का आकर्षण समाप्त हो जाएगा काश इतना आसान होता तब तो धार्मिक हो जाना बड़ी सरल बात होती चले गए अस्पताल करवाए कुछ ऑपरेशन हो गए धार्मिक बस सर्जनों की जरूरत होती सदगुरुओं की नहीं सदगुरु काटता नहीं सदगुरु रूपांतरित करता है अनगढ़ पत्थर को मिटा ही देना है उसको गढ़ना है उसमें से मूर्ति प्रकट करनी मूर्ति छिपी है उसमें तुम्हारे क्रोध में करुणा की मूर्ति छिपी थोड़ी छानने की छनावट की जरूरत है और तुम्हारे काम की ऊर्जा ही तुम्हारी राम की ऊर्जा है ये तुम्हारी संपदाएं हैं ये शत्रु हैं अभी क्योंकि तुम जानते नहीं कैसे इनका उपयोग करें जिस दिन तुम जान लोगे कैसे इनका उपयोग करें यही तुम्हारे सेवक हो जाएंगे आज से हजारों साल पहले वेद के जमाने में आकाश में बिजली ऐसी कौंदती थी ऐसी जैसी अब कौंदती लेकिन तब आदमी कपता था थरथराता था सोचता था कि इंद्र महाराज नाराज हो रहे कि इंद्र महाराज धमकी दे रहे स्वभावता समझ में आती बात पांच हजार साल पहले बिजली के संबंध में हमें कुछ पता नहीं था और जब बिजली आकाश में कड़कती होगी तो जरूर छाती धड़कती होगी घबराहट होती होगी कोई व्याख्या चाहिए तो एक ही व्याख्या मालूम होती थी कि इंद्र धनुष, जैसे कि इंद्र ने अपने धनुष पर वाण चढ़ाया हो नाराज है इंद्र कुछ भूल हो गई हमसे लोग घुटनों पर गिर पड़ते होंगे और प्रार्थना करते होंगे अब कोई बिजली की प्रार्थना नहीं करता अब भी बिजली चमकती मगर तुम घुटनों पर गिर के प्रार्थना नहीं करते अब तुम भली भांति जानते हो कि बिजली क्या है अब तो बिजली तुम्हारे घर में सेवा कर रही बटन दबाओ और बिजली हाचिर वो कहती जी हजूर आज्ञा बटन दबाओ पंखा चले बटन दबाओ बिजली चले बटन दबाओ रेडियो चले बटन दबाओ टेलीविजन शुरू हो जाए अब तो बिजली तुम्हारे घर की दासी अब आकाश की बिजली को तुम इंद्रधनुष का या इंद्र का क्रोध और कोप नहीं मानते अब तो बात खत्म हो गई अब तो ये कहानियां बच्चों को पढ़ाने योग्य हो गई अब तो बच्चे भी इन पर भरोसे ना करेंगे जैसे ही हम किसी बात को पूरा पूरा जान लेते हम उसके मालिक हो जाते बाहर की बिजली तो बस में आ गई है भीतर की बिजली अभी बस में नहीं आई भीतर की बिजली का नाम काम वासना है वो जीवंत विद्युत है अब तक के धार्मिक लोग उससे डरे रहे घबराए रहे कपते रहे उनके कंपन से कुछ फायदा नहीं हुआ है और उनकी घबराहट से बहुत नुकसान हुआ है जो जानते हैं वे तो कहेंगे इस भीतर की विद्युत को भी बदला जा सकता है यह भी तुम्हारी सेविका हो सकती जब काम वासना तुम्हारी सेवा में रथ हो जाती तो ब्रह्मचरी जब तक तुम काम वासना की सेवा करते हो तो अब्रह्मचर्य अब भेद इतना ही है कौन मालिक इससे सब निर्भर होता है काम वासना को काट डालो काटना बहुत आसान है बहुत आसान है तुम अजीत सरस्वती के पास जा सकते हो बड़ा आसान है काम वासना को काट डालना तुम्हारी जनइंद्रियां काटी जा सकती हैं तुम्हारे शरीर के भीतर हार्मोन, जिनसे कि कोई पुरुष होता है कोई स्त्री होता है वे हार्मोन निकाले जा सकते हैं नए हार्मोन डाले जा सकते हैं तुम्हें बिल्कुल काम वासना से रिक्त किया जा सकता है मगर तुम यह मत सोचना कि इससे तुम महावीर हो जाओगे कि इससे तुम बुद्ध हो जाओगे कि इससे तुम्हारे भीतर दरिया की तरह आनंद की लहरें उठने लगेंगी कि मीरा की तरह तुम ना चुटोगे कुछ भी नहीं इससे तुम एक कोने में बिल्कुल सुस्त होकर बैठ जाओगे तुम्हारा जीवन एक महा उदासी से गिर जाएगा तुम्हारी जिंदगी अमावस की, की रात होगी पूर्णिमा का चांद नहीं तुम सिर्फ उदास और सुस्त हो जाओगे तुम मुर्दा हो जाओगे और तुम इस बात को भलीभांति जानते हो न जानते हो तो गांव के किसान से पूछ लेना आखिर सांड में और बैल में फर्क क्या है क्या बैल को तुम ब्रह्मचारी समझते हो सांड की रौनक सांड का रंग सांड की सान और कहन दीन दरिद्र दर दर बैल मगर किसानों ने हजारों साल से यह तरकीब निकाल ली कि अगर सान को बढ़िया कर दो तो ही बैलगाड़ी में जो सकते हो गुलाम बना सकते हो कमजोर हो जाता है दीनहीन हो जाता है सान को जरा जोड़ के देखो बैलगाड़ी न तुम बचोगे ना बैलगाड़ी बचेगी किसी गड्ढे में पड़े हड्डियां तुम्हारी टूट चुकी होंगी बैलगाड़ी के अस्त पंजर बिखर चुके होंगे और सांझा के शंकर जी के किसी मंदिर में विश्राम कर रहा हो लेकिन सांड को बधिया कर दो और दीन हो जाता है दया युक्त हो जाता है अब बैलों की तरह उसे जो तो तुम बैलगाड़ी में चाहे हल बखर में जो चाहो करो मनुष्य दीन हो जाता है अगर काम वासना को काट दिया जाए क्रोध को अगर काट दिया जाए लोभ को अगर काट दिया जाए तो बहुत दीन हो जाता है उस दीनता की तुमने बहुत पूजा की मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं बंद करो अब ये पूजा दीन मनुष्य के दिन गए अब महिमाशाली मनुष्य के दिन आने दो अब उस मनुष्य के दिन आने दो जो ऊर्जाओं का रूपांतरण करेगा दमन नहीं जो हर ऊर्जा का उपयोग करेगा और मैं तुमसे कहता हूं परमात्मा ने तुम्हें जो भी दिया है निश्चित ही व्यर्थ नहीं दिया है परमात्मा पागल नहीं अगर उसने काम वासना दी है तो जरूर उसमें छिपा कोई खजाना होगा जरा खोदो जरा खोजो अगर क्रोध दिया है तो जरूर क्रोध में छिपी हुई कोई ऊर्जा होगी उसे मुक्त करो शत्रुता तभी तक मालूम होती जब तक तुम गुलाम हो इनके जिस दिन मालिक हो जाते उसी दिन ये सब मित्र हो जाते दरिया सांचा सूरमा वही है सच्चा सूर अरिदल घालय चूर राज थापिया राम का नगर बसा भरपूर शत्रुओं को पछाड़ देता है उनकी छाती पर बैठ जाता है उन्हें चारों खाने चित्त कर देता है राम के राज्य को अपने भीतर स्थापित कर लेता है लेकिन ध्यान रखना नगर बसा भरपूर यह कोई रिक्त जगह नहीं है राम का राज्य नगर भरपूर बसा है उत्सव पैदा होता है दिवाली है होली है रंग का त्योहार उठता है दिए जलते राज थापिया राम का नगर बसा भरपूर और जब तक तुम्हें किसी के भीतर राम का राज्य बसा हुआ दिखाई ना पड़े भरपूर गुलाल ना उड़ती हो रंग ना उड़ते हो दिए ना जलते पे थापना हो मृदंग थाप ना पड़ती हो बांसुरी ना बचती हो तब तक समझना कि साधु नहीं सिर्फ किसी तरह अपने को दबाए किसी तरह अपने को संभाले बैठा हुआ मुर्दा है जीवंत नहीं रसना सेती उतरा हृदय की बास दरिया बरखा प्रेम की सटरित ऋतु बारह मास सुनते हो प्यारा वचन रसना सेती उतरा जब तक तुम्हारी जीप पर ही राम का नाम रहेगा तब तक कुछ ना होगा हृदय में उतर जाए रसना सेती उतरा हृदय किया बास जब तुम्हारे हृदय में उतर जाए राम विरह की आग ऐसी जले ऐसी जले कि जल जाए सब कुछ मन का विचार कल्पनाएं स्मृतियां शोरगुल भीड़भाड़, और तुम्हारे भीतर शांति हो जाए और शब्द राम का सवाल नहीं भाव का सवाल है राम शब्द तो जीप पर ही रहेगा राम शब्द को तुम हृदय में नहीं ले जा सकते हृदय में शब्द जाने का कोई उपाय ही नहीं वहां तो केवल भाव होते हैं। लेकिन तुम समझते हो भाव को तुम पहचानते हो कोई भी शब्द शब्द बनने के पहले भाव होता है भाव शब्द की आत्मा है शब्द भाव का शरीर है शब्द की खोल तो जाने दो भाव में डोलो भाव की मस्ती में उतरो रसना सेती उतरा हृदय की आबास और जब भी तुम्हारे हृदय में भाव की तरंग उठने लगेगी वह चमत्कार घटेगा दरिया बरखा प्रेम की कि प्रेम की वर्षा हो जाएगी तुम्हारे ऊपर होती ही रहेगी फिर बंद नहीं होने वाली सट ऋतु बारह मास छयों ऋतुओं में 12 महीने वर्षा होती ही रहेगी फिर ऐसा नहीं कि वर्षा काल आया हो गया कि असाड़ में बादल घिरे और फिर खो गए फिर असाड़ ही असाड़ है फिर ये प्रेम की वर्षा होती ही रहती लेकिन क्या तुम्हें तुम्हारे संतों में प्रेम की ऐसी वर्षा होती हुई मालूम पड़ती क्या तुम्हारे मंदिरों में तुम्हें प्रेम भरपूर बहता हुआ मालूम पड़ता है प्रेम से रिक्त तुम्हारे मंदिर प्रेम से शून्य तुम्हारे चर्च तुम्हारे गिरजे, तुम्हारी मस्जिदें तुम्हारे गुरुद्वारे प्रेम से रिक्त तुम्हारे साधु संत हां उदासी जरूर है एक हताशा है एक अंधेरा जरूर उनकी आत्मा पर छाया है मगर रोशनी नहीं मालूम होती और यही धर्म का रूप समझा जाने लगा है सदियां सदियों से चूंकि यही चलता रहा है अब धीरे धीरे हम सोचने लगे यही धर्म है। यह धर्म नहीं है यह अधर्म से भी बदतर है यह आस्तिकता नहीं है यह नास्तिकता से भी गिरी हुई अवस्था है नास्तिक तो कभी आस्तिक हो भी जाए ये तुम्हारे तथाकथित धार्मिक लोग कभी आस्तिक ना हो पाएंगे इन्होंने तो जीवन को बिल्कुल गलत दृष्टि से ही पकड़ लिया है इनका परमात्मा जीवन के विरोध में परमात्मा कहीं जीवन के विरोध में हो सकता है परमात्मा तो जीवन का रचनाकार है ये तो उसी का गीत है उसी की कविता है यह तो उसी ने रंगा है चित्र चित्रकार कहीं अपने चित्र के विरोध में हो सकता है मूर्तिकार कहीं अपनी मूर्ति के विरोध में हो सकता है नर्तक अपने नृत्य के विरोध में तो फिर नाचे ही क्यों दरिया बरखा प्रेम की सट ऋतु बारह मास फिर तो प्रेम की वर्षा होगी उत्सव होगा सावन घिरेगा और जाएगा नहीं झर झर झर बरसे करुणा सर सर सर सिहरे सिण तरुतन झर झर झर बरसे करुणा नाद निरत अतिध्वनित गगनमन अवनी मृदंग घोर सुन उन्मन हरित भरित नित चिन्हमय चेतन सिहर सिहर हरसे मृण में कण झर झर झर बरसे करुणाघन सर सर सर सिहरे तृण तरुतन सन सन सनन समीरन रिंगण झिंग झंकृति किंकण सिंजन करवन उपवन प्रमंथन राज प्रमथन हरा हरहरहर हर, प्रभंजन झरझर बरसे करुणाघन सर सर सिहरे तरुतन तरणी ज्वाल में धरणी काल क्षण शांत तृप्त पाकर घन तर्पण ले अंबर का अर्घ समर्पण थर थर थर वसुधा ही आंगन कंपित भू प्रांगण झर झर बरसे करुणा घन सर सर सर सेहरे तृण तरु तरुतन बरसने दो खोलो हृदय को प्रेम के मेघ को बरसने दो तो ही तुम जानोगे कि परमात्मा है नाचो गाओ गुनगुनाओ डोलो मस्ती के पाठ सीखो मस्ताने ही दीवाने ही केवल उसको जान पाते बाकी उसकी बातें करते रहें भला लेकिन उनकी बातें तोता रटन थी उनकी बातों का कोई भी मूल्य नहीं उनकी बातों में कोई अर्थ नहीं दरिया हृदय राम से जो कबू लागे मन लहरें उठें प्रेम की ज्यो सावन बरखा घन अगर एक बार मन जुड़ जाए एक बार तुम्हारा हृदय और राम से जुड़ जाए लहरें उठें प्रेम की तो तुमसे प्रेम बहेगा ज्यों सावन बरखा घन जैसे सावन में बरसा होती ऐसी लेकिन धर्म के नाम पर एक से एक झूठ चल रहे धर्म के नाम पर प्रेम का विरोध चलता है धर्म के नाम पर जीवन में कुछ भी हरा ना रह जाए इसकी चेषा चलती सब सुख साख जाए धर्म के नाम पर बगियों की प्रशंसा नहीं है मरुस्थलों के गीत गाए जा रहे जन दरिया हृदय विचय हुआ ज्ञान परगास जैसे ही उसका तीर तुम्हारे हृदय के बीच पहुंच जाता है उसका भाव तुम्हारे हृदय में आ जाता है हुआ ज्ञान प्रगाश वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हो उठता है हद भरा जहां प्रेम का और जहां प्रेम का सरोवर भरा है तह लेत हिलोरा दास फिर तो हिलोर ही हिलोर है फिर तो मस्ती ही मस्ती है परमात्मा जब आता है तो तुम्हें सराबी की तरह मदमस्त कर जाता है अमी झरत विकसित कमल उस परम दशा में उस अंतर दशा में अमृत झरता है और कमल खिलते हैं अमी झरत विकसत कमल उपजत अनुभव ज्ञान और तभी तुम जानना कि ज्ञान का जन्म हुआ जब तुम्हारा कमल खिले और जब तुम्हारे भीतर अमृत की वर्षा का अनुभव हो जब तक ऐसा ना हो तब तक शास्त्री शब्दों को अपना ज्ञान मत समझ लेना पांडित्य को प्रज्ञा मत समझ लेना जन दरिया उस देश का भिन्न भिन्न करत बखान यद्यपि उस परम देश की बात अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से कही है मगर वो देश एक ही है बुद्ध अपने ढंग से कहते हैं। और जर्थुस्त्र अपने ढंग से कहते हैं। और चैतन्य अपने ढंग से कहते हैं। मैं उसे अपने ढंग से कह रहा हूं और तुम्हें जिस दिन अनुभव होगा तुम उसे अपने ढंग से कहोगे ये ढंगों के भेद है मगर वह अनुभव है अभिव्यक्तियां अनेक हैं तुम्हें निमंत्रण देता हूं छोड़ो उदासी छोड़ो दमन छोड़ो जीवन विरोध आओ सामन को बुलाएं प्रथम आषाढ़ी झाड़ी है चलो भीगे पालकी ऋतु की खड़ी है चलो भीगे ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही यह मिलन की शुभ घड़ी है चलो भीगे पी पुकारे प्राण पपिहा और तुमको घरू कामों की पड़ी है चलो भीगे प्यार वाले इन क्षणों की उम्र अपनी कुल उमर से भी बड़ी है चलो भीगे लाज की चलती मगर संकोच की यह तोड़ दो जो हथकड़ी है चलो भीगे यदि हम ही समझे ना ये संकेत गीले स्वयं से धोखा धड़ी है चलो भीगे युगल अधरों प्यार की गीली रुबाई आज पावस ने पढ़ी है चलो भीगे यह तुम्हारा रूप पावस में नहाया आग पर सबनम मढ़ी है चलो भीगे भीगने का निमंत्रण यही सन्यास का निमंत्रण है सन्यास का द्वार केवल उनके के लिए खुला है जो भीगने को राजी है लेकिन लोग छोटी छोटी चीजों को बचा रहे हैं लोग साधारण वर्षा में भी कभी भीगते नहीं कहीं कपड़े गीले ना हो जाएं, कभी साधारण वर्षा में भी भीग के देखो उसका आनंद बहुत है कपड़े तो सूख जाएंगे तुम कुछ ऐसी कच्ची मिट्टी के पुतले थोड़ी हो कि बह जाओगे कि गल जाओगे लेकिन साधारण वर्षा में भी लोग छाता लेके चलते कुछ लोग तो छाता सदैव लिए रहते पता नहीं कब वर्षा हो जाए मुल्ला नसुद्दीन छाता लेके बाजार से गुजर रहा था वर्षा होने लगी मगर उसने छाता ना खोला दो चार लोगों ने देखा उन्होंने कहा कि नसरुद्दीन छाता क्यों नहीं खोलते नसरुद्दीन ने कहा कि छाते में छेद ही छेद तो लोगों ने पूछा फिर छाता लेके चले ही क्यों तो उसने कहा कि मैंने सोचा कौन जाने रस्ते में वर्षा हो जाए कौन जाने कहीं वर्षा हो जाए जहां तक अंतर आकाश का संबंध है तुम सब छाते लेके चल रहे हो तुम सुरक्षा का इंजाम करके चल रहे हो यहां मेरे पास भी लोग आ जाते तो मैं देखता हूं छाता लगाए बैठे हो और सुन रहे हालांकि सौभाग्य से उनके छातों में कभी कभी कुछ छेद होते और थोड़ी बूंदाबांदी उन पर हो जाती उनके बावजूद हो जाती मगर छाता लगाए रहते भीतर के छाते छोड़ने होंगे हिंदू मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन ये सब छाते ये सब सुरक्षाएं हैं शब्दों की आड़ में छिपाने के उपाय इन सब की होली जला दो ये सब छाते इकट्ठे करके होली जला दो इस बार जब होली जले तो छाते जला एक बारगी खाली आदमी हो जाओ जैसा परमात्मा ने तुम्हें बनाया परमात्मा ने तुम्हें जैन नहीं बनाया और ना बौद्ध बनाया और ना हिंदू और न मुसलमान परमात्मा ने तो तुम्हें बस खाली आदमी बनाया एक बार वैसे ही हो जाओ जैसा परमात्मा ने बनाया तो उससे संबंध जुड़ना आसान हो जाए और तभी तुम ये निमंत्रण स्वीकार कर सकोगे प्रथम आषाढ़ी झड़ी है चलो भीख पाल की रितुकी खड़ी है चलो भीगे और तुम मत पूछो कि मुहूर्त कोई मुहूर्त की नहीं पड़ी है सारी घड़ियां उसकी हैं हर घड़ी मुहूर्त है ग्रह मुहूर्त चौघड़ी देखे बिना ही यह मिलन की शुभ घड़ी है चलो भीगे तुम जाके जोशियों को अपनी जन्मपत्री मत दिखलाओ मेरे पास लोग आ जाते हैं वो कहते हैं कि जोशी महाराज को जन्मपत्री दिखलाई थी उन्होंने कहा कि इस जन्म में समाधि का मुहूर्त नहीं तो मैं सन्यास लूं के नहीं जो जोशियों से पूछ रहे हैं समाधि का मुहूर्त तुमने समाधि को कोई रेस कोर्स का घोड़ा समझा की लाटरी की कोई टिकट समझी खूब होशियार हैं लोग बचने के कैसे कैसे उपाय खोजते मेरे पास लोग आते हैं वो कहते सन्यास तो लेना है लेकिन शुभ घड़ी में लेंगे कौन सी शुभ घड़ी परमात्मा अभी है तो यह घड़ी शुभ नहीं सारे दिन प्यारे सारे क्षण प्यारे क्योंकि सारे दिन उसमें पगे सारे दिन उसमें हैं हर घड़ी वही तो है और तो कोई भी नहीं ग्रह मुहूर्त चौगड़ी देखे बिना ही यह मिलन की शुभ घड़ी है चलो भीगे प्यार वाले इन क्षणों की उम्र अपनी कुल उम्र से भी बड़ी है चलो भीगे एक क्षण भी उसके प्रेम में भीगने का तुम्हें अवसर आ जाए तो तुम्हारी सारी हजारों हजारों जिंदगियों की लंबाई व्यर्थ हो गई उसके प्रेम का एक क्षण भी शाश्वत है वर्षों जीने का कोई अर्थ नहीं है एक क्षण उसके प्रेम में जी लेना पर्याप्त है सारे जीवन जीवन की अनंत अनंत जीवन की तृप्ति हो जाती है लाज की चलती मगर संकोच की है तोड़ दो जो हथकड़ी है चलो भीगे मगर बड़ा लाज बड़ा संकोच दुनिया क्या कहेगी मैं विश्वविद्यालय में विद्यार्थी था तो नियमित मेरा क्रम था कि जब भी वर्षा हो तो एक सुनसान रास्ते पर विश्वविद्यालय के मैं वर्षा में भीगने के लिए जाता था फिर धीरे दिर धीरे एक और पागल आदमी मेरे साथ राजी हो गया उस रास्ते पर जो आखिरी बंगला था वो विश्वविद्यालय के फिजिक्स के प्रोफेसर का बंगला था वहीं जाकर रास्ता समाप्त हो जाता था तो उसी रास्ते के समाप्ति पर बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर हम दोनों भीगते थे प्रोफेसर की पत्नी और बच्चे बड़ी दया खाते होंगे और जब भी वर्षा होती थी तो वो जरूर रास्ता देखते होंगे क्योंकि जब भी हम पहुंचते तो वो खिड़कियों पर द्वार पर खड़े हुए दिखाई पड़ते फिर संयोग की बात फिजिक्स के प्रोफेसर से किसी ने मेरी मुलाकात करवा दी और वो मेरी बातों में धीरे धीरे इतने उत्सुक हो गए कि एक दिन मुझे घर भोजन निमंत्रण किया तो मैंने उनसे कहा कि मेरे एक मित्र भी हैं वो सदा आपके घर तक मेरे साथ घूमने आते हैं। उनको भी ले आऊं? उनका उनको भी जरूर ले आएं। उन्होंने घर जाके अपनी पत्नी को बहुत प्रशंसा की होगी कि दो बहुत अद्भुत व्यक्तियों को लेकर आ रहा हूं घर में लोग बड़े उत्सुक थे बड़ी तैयारियां की गई और जब हम दोनों को देखा तो सारे बच्चे पत्नी बहू सब वहां से भाग गए अंदर के कमरे में और इतने जोर से हंसने लगे अंदर के कमरे में जाके कि प्रोफेसर को बड़ा सदमा पहुंचा कि ये तो बड़ा मैंने उनसे कहा आप संकोच ना करें हमारा परिचय पुराना है <laughs> वो कोई हमारे अपमान में नहीं हंस रहे हैं वो सिर्फ ये देख के हंस रहे हैं कि आप बड़ी प्रशंसा करके लाए और वो हमें जानते हैं कि दोनों पागल बाहर ही भीगने से लोग डर गए तो भीतर तो भीगने की बात ही कहां उठती थोड़ा लाज संकोच छोड़ो मीरा ने कहा लोक लाज छोड़ी पद घूंगरू बांध मेरा नाची रे सब लोकलाच छोड़ के नाची ऐसी ही लोकलाच छोड़ोगे तो नाच पाओगे तो भीग पाओगे यदि हमी समझे न ये संकेत गीले स्वयं से धोखा धड़ी है चलो भीगे युगल अधरों प्यार की गीली रुबाई आज पावस ने पढ़ी है चलो भीगे और कभी तुम्हें ऐसा संयोग मिल जाए कि कोई भीगा हुआ आदमी मिल जाए और निमंत्रण दे तो लोकला छोड़ देना और बुलाए अपने अंतर अंतर्ग्रह में तो जरा झांक के देख लेना सदगुरु का इतना ही अर्थ है कि तुम्हें एक बार याद दिला दे उस सब की जो तुम्हारे भीतर भी पड़ा है लेकिन अपरिचित अनजान कंचन का गिर देखकर लोभी भया उदास बड़ी अद्भुत बात दरिया ने कही दरिया कहते हैं तुम लोभ इत्यादि की फिक्र मत करो मैं तुम्हें भीतर उस जगह ले चलता हूं कंचन का गिर देखकर जहां तुम सोने के हिमालय देखोगे वहां तुम्हारा लोभी उदास हो जाएगा अपने आप ये देख के कि जितना मैं मांगता था उससे बहुत ज्यादा मुझे मिला ही हुआ है सारी वासना गिर जाएगी ये सूत्र बड़ा अर्थपूर्ण है लोग तुमसे कहते हैं लोभ छोड़ो तब वहां पहुंच सकोगे दरिया कहते हैं वहां आ जाओ और लोभ इत्यादि सब छूट जाएगा लोभ इसीलिए तो है भिख तुम इसीलिए तो बने हो कि कुछ तुम्हारे पास नहीं एक बार दिखाई पड़ जाए कि भीतर अनंत संपदा मेरी है फिर कैसा लोभ लोभ खुद उदास होकर बैठ जाएगा कंचन का गिर देख कर लोभीी भया उदास जन दरिया था ठाके बनिज पूरी मन की आस फिर वहां कहां का व्यापार फिर वहां सारा लोभ सारी आसक्ति सारे चित्त के व्यापार अपने आप गिर जाते हैं पूरी मन की आस तुमने जो मांगा था उससे हजार गुना मिल गया करोड़ गुना मिल गया तुमने जो सोचा भी नहीं था वो भी मिला तुम जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते थे सपने भी नहीं देख सकते थे वही भी मिला तुम मालिक हो बड़े साम्राज्य के तुम सम्राट हो परमात्मा तुम्हारे भीतर विराजमान मीठे रांचे लोग सब मीठे उपजे रोग दरिया कहते हो सकते हैं मेरी बातें तुम्हें कड़वी लगे क्योंकि तुम्हें मीठी मीठी बातें सुनने की आदत हो गई तुम सिर्फ सांत्वना सुनने के लिए उत्सुक हो गए हो तुम साधुओं के पास जाते हो कि वो किसी तरह मलम पट्टी कर दें मीठे रांचे लोग सब मीठे उपजे रोग लेकिन ध्यान रखना सांत्वना सबको अच्छी लगती मीठी लगती मगर सांत्वना के कारण ही तुम्हारे रोग बच रहे हैं तुम्हारे रोग नहीं मिट पा रहे हैं निर्गुण कड़वा नीमसा दरिया दुर्लभ जोग तैयारी करो विरह की पीड़ा को झेलने की निर्गुण कड़वा नीम सा बहुत कड़वी दवा है मगर यही तुम्हें तुम्हारी बीमारियों से मुक्त करेगी ध्यान से कड़वी दवा और कुछ भी नहीं विरह से ज्यादा बड़ी और कोई पीड़ा नहीं मगर ध्यान की कड़वी दवा ही तुम्हें अमृत के सरोवर तक पहुंचा देती और विरह की गहन पीड़ा और विरह की अग्नि ही तुम्हारे स्वर्ण को निखार देती तुम्हें पात्रता देती तुम्हें इस योग्य बनाती कि परमात्मा तुम्हारा आलिंगन करे लेकिन यह दुर्लभ जोग है अगर तुम में साहस हो और समझ हो तो ही यह क्रांतिकारी घटना घट गट सकती है और ऐसा नहीं कि तुम में साहस और समझ नहीं सिर्फ अवसर दो साहस और समझ को मिलने का संभालो साहस और समझ को साथ साथ और तुम्हारे जीवन में भी वह परम सौभाग्य का क्षण आ सकता है जब तुम भी कह सको अमी झरत बिकसत कमल उपजत अनुभव ज्ञान जन दरिया उस देश का भिन्न करत बखान फिर सारे कुरान सारी बाइबलें सारे वेद सारी गीताएं तुम्हें ठीक मालूम पड़ेंगी क्योंकि तुम जान लोगे अनुभव से कि अलग अलग भाषाओं में एक ही बात कही गई है। अमी झरत विकसत कमल खिल सकता है कमल अमृत भी झर सकता है सच तो यह है कमल खिला ही हुआ है अमृत झरी रहा है अपनी तरफ लौटो आंख भीतर की तरफ उल्टाओ, भीतर सुनो भीतर गुनो हरी कृपा बिर दिया हरी कृपा करी बिर दिया, दिया पठाए यह बिर मेरे साधको यह बिर मेरे साथ I thought.